जिज्ञासा अखाड़े के सन्यासियों ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को गुरु माना है लेकिन शंकर जी को गुरु नहीं माना क्यों समाधान इष्ट और गुरु में अंतर है गुरु का आश्रय लेकर इष्ट की प्राप्ति होती है वैष्णव संप्रदाय में गुरु शिव है इष्ट नारायण है सन्यासियों की परंपरा में इष्ट शिव है गुरु नारायण है नारायणम पद्म भवम इसलिए सन्यासियों में शिव को गुरु के रूप न देखकर इष्ट के रूप में मानते हैं जिज्ञासा संन्यास परंपरा में यदि गुरु नारायण है तो कहीं कहीं आदिगुरु सदा शिव को माना है सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यताम वंदे गुरु परंपरा ऐसा क्यों समाधान नारायण रूप या शिव रूप के उद्भूत होने से पहले जो कृपा शक्ति संवेद परमेश्वर है उसी का नाम सदाशिव है शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की कृपा से युक्त मूर्ति का नाम ही गुरु है इसलिए यदि आदि गुरु सदाशिव को माना है तो कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा क्या आपको गुरु मानकर साधना कर सकते हैं समाधान गुरु तत्व तो व्यापक है जिसकी जहाँ श्रद्धा हो जाए वहाँ से वह लाभ ले सकता है एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी को गुरु मान लिया और ऐसी धनुर्विद्या सीख ली जो अर्जुन आदि भी नहीं सीख पाए जिसका एकलव्य के समान हठ है उसको कौन रोक सकता है वह जिस मंत्र का जप करता है उसको ही गुरु मंत्र मान जप कर सकता है और मुझे गुरु मान सकता है पर एक बात का ध्यान रखें मेरे मेरे नाम पर किसी प्रकार का कलंक न लगाए मुझे गुरु मान लेने पर उसको यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी यदि वह इस जिम्मेदारी को निभा सकता है तो उसको गुरु तत्व से कृपा प्राप्त हो जाएगी जिज्ञासा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्में श्री गुरुवे न महन यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु इत्यादि रूप में कहा है इसका क्या तात्पर्य है समाधान देखिए सृष्टि के मूल में एक निर्गुण निराकार तत्व है उसको पर ब्रह्म कहो या कुछ भी कहो क्योंकि वह शब्द का तो विषय है नहीं वह तत्व एक ही है पर अनेक रूपों में भास रहा है सभी उपासनाएं वास्तव में निर्गुण निराकार की ही है पर सगुण साकार के आधार के बिना आप चित्त वहां नहीं ले जा सकते इसलिए वही निर्गुण तत्व कृपाशक्ति से युक्त होकर गुरु नाम वाला हो जाता है तो गुरु का स्वरूप वही तत्व हुआ शिष्ट शक्ति को लेकर उसी का नाम ब्रह्मा पालन शक्ति को लेकर विष्णु संघार शक्ति को लेकर रुद्र और सिरोधान शक्ति को लेकर ईश्वर एवं कृपा शक्ति को लेकर उसी का नाम सदाशिव या दक्षिणामूर्ति या गुरु हो गया गुरु तत्व अर्थात कृपा शक्ति युक्त ब्रह्म उसी के उपाधि भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये नाम हो जाते हैं बिना उपाधि के उसी का नाम परब्रह्म हो जाता है